सा धप गे सारे ग ग आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 नॉट सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुंदर रेडी मधवन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज और आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो मदर डेयरी में अपनी सेवा दे रहे हैं और मदर डेयरी नाम सुनने के बाद आपको मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट याद आ गए होंगे तो आइए उसके बारे में अच्छी जानकारी लेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में भी जानेंगे तो आप सभी की तरफ से आज के हमारे ख़ास मेहमान अजब सिंह का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू ओम शांति कैसे हैं आप ओम शांति बढ़िया है अजब सिंह जी नाम सुनकर बड़ा मुझे जिज्ञासा उत्पन्न हुई है नाम क्या स्पेशल रखा गया है या इसके पीछे कुछ कहानी है वो थोड़ा सा बताइए ऑटोमेटिक ही <laughs> नाम। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कहाँ रहते हैं और क्या जी, करते मेरा नाम अजब सिंह है और मैं वैसे तो यूपी ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूं, लेकिन 84 से हम दिल्ली में रह रहे हैं और मैंने आई की पहले उसके बाद मदर डेरी में मेरी जॉब लगी और जॉब लगने के बाद एज ऑन डेट 2012 हज़ार से मैं वहाँ पर यूनियन का प्रेजिडेंट भी हूँ इलेक्टेड अच्छा, और लगातार हर तीन साल में चुनाव होते हर तीन साल में लोगों ने जिताया जिसके लिए एम्प्लॉयज़ के लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए दो में यूनियन और मैनेजमेंट मिलकर के एग्रीमेंट किया जो कि गवर्नमेंट के थ्रू जो वेजेज आता है और वो फुल फुल दिलाया जो कि जिसमें एक भी पैसे का माइनस नहीं हुआ गवर्नमेंट पे क्योंकि मदर डेयरी और यूनियन दोनों मिलकर ही हर चीज़ का समाधान करती है और वो दिलाने में क्योंकि मैं माउंट आबू मधुबन बाबा से जुड़ा हुआ हूं तो इस वजह से हमेशा यूनियन जो काम करती है वो ये करती है कि नहीं धरना प्रदर्शन करेगी गाली गलौच करेगी काली पट्टियाँ बांधेगी जब कोई काम होते थे लेकिन बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा है तो बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि मैंने तो मैनेजमेंट की हायर अथॉरिटी मैनेजमेंट से बातचीत के द्वारा ही ना कोई काली पट्टी बांधी ना ही किया अक्टूबर 2018 में जो कि हमारा एक एक दो से पेरीविजन ड्यू था एम्प्लॉयज का वो कर दिया जिसमें एक भी ना कोई धरना प्रदर्शन हुआ ना ही कोई एजुटेशन हुआ और ना ही स्लोडाउन हुआ जबकि इससे पहले हमारे यूनियन के लीडर ये सब करते रहे हैं जिसमें धरना प्रदर्शन होता था काली पट्टी बांधी थी और नए नए यानी डेयरी उद्योग को भी नुकसान होता था स्लो डाउन से बहुत नुकसान होता है और इसमें नुकसान नहीं हुआ क्योंकि डेयरी उद्योग ऐसा है कि जिसमें दूध का काम है दूध एक दिन भी किसी को अगर नहीं मिलेगा तो बच्चों को भी दिक्कत हो जाएगी बड़ों को भी दिक्कत हो जाएगी यानी नेसेसरी फूड है इसलिए इसमें ना कभी स्ट्राइक कर सकते हैं ना ये कर सकते हैं तो ये आसानी से कैसे हुआ क्योंकि मैं बाबा से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने बाबा को भी याद किया और उसमें बीच में जो दिक्कतें आई कृषि मंत्री से भी हम मिले उनसे भी हेल्प ली गई और हायर हमारी जो मैनेजमेंट है वो भी आसानी से कन्विंस होगी के लगता है बाबा ने उनकी बुद्धि बदलती क्योंकि होता भी है बुद्धिवानों की बुद्धि तो बाबा है और वो आसानी से संपूर्ण वेतन वृद्धि करी गई और जिसका विद एरियर तीन दिन के अंदर सबको पेमेंट मिला और पूरी मदर डेयरी के एम्प्लॉयज और मदर डेयरी मैनेजमेंट भी सब ही खुश उससे हुए और मदर डेयरी मैनेजमेंट ने भी धन्यवाद किया कि नहीं ये आप लोगों ने कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई है और ये आप लोगों की ईमानदारी और सहनशीलता की मिसाल है इसलिए आसानी से की तो मैं तो ये समझता हूं ये सब बाबा का चमत्कार है क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से बाबा से जुड़ा हुआ हूं और दादी कमल से और उर्मिला बहन के साथ साथ मैं ज्ञान में निकला कृष्णानगर हमारा पहला सेवा केंद्र था आज हम स्वास्थ्य विहार से सेवाएं ले रहे हैं जो उर्मिला बहन के द्वारा चलाया जा रहा है और अनेक सेवा केंद्र बहन के द्वारा खोले गए हैं जिसमें हम शुरू से ही जो हमसे हो सकता है अपना ऑफिस का कारभार करते हुए सेवाएं देते हैं चाहे प्रदर्शनियाँ हों चाहे मेले हों तो उसमें अपना टाइम देते हैं और ऐसे ही नई नई आत्माओं को निकाल करके जोड़ रहे हैं जो कि सर्व समाज का अच्छा एक माहौल बन रहा है और ख़ास दादी कमलमणि जी और उर्मिलिया बहन तो विशेष हमारे सभी भाई बहन बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो हर एक किसी को आगे बढ़ाते हैं जी जी जी अजब जी बात ही अच्छी बात है आपने बताया धन्यवाद शुक्रिया आपका और मैं चाहूँगा कि आप जैसे ही आप मदर डेयरी से जुड़े हुए हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं लगातार तो एक आती है बात कि जो विद्यार्थी हैं अभी नए विद्यार्थी हैं ये अगर इस फील्ड में जुड़ना चाहे तो उनके लिए कैसे वो स्टेपिंग स्टोन बनेगा उनका करियर बनेगा उसके लिए थोड़ा सा बताइए मदर डेयरी ने वैसे जो भी बड़े बड़े जो चाहे बीटेक करते हैं या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं डेयरी से रिलेटेड हो क्योंकि मदर डेयरी दूध का ही नहीं मदर डेयरी दूध में सब करने के लिए आई का भी योगदान है नहीं, नहीं। और इसलिए आईटी सेक्टर से जो बच्चे डिप्लोमा डिग्री करते हैं या फूड इंडस्ट्री से करते हैं तो उनको सेमिस्टर की ट्रेनिंग मदर डेयरी खुद देती है जो कि वो उनके कॉलेज के द्वारा एक रिक्वेस्ट आती है और वो डेयरी देती है महीने का भी और जो छोटे डिप्लोमा और आई होते हैं उनके एक एक साल का अप्रेंटिसिप मदर डेयरी कराती है और उससे भी छोटे जो स्कूल होते हैं उनको मदर डेयरी हमेशा पांचवी क्लास से ऊपर का विजिट कराती है जिसमें मदर डेयरी का सारा ज्ञान उनको पिक्चर दिखाई जाती है भाई कैसे कैसे मदर डेयरी का दूध बनता है और कहाँ कहाँ से आता है क्योंकि मदर डेयरी के दूध के बारे में पुराने साथियों को ये भ्रमित है कि भाई ये सोयाबीन से बनता है ये नहीं ये अलग अलग स्टेट से दूर दूर से गाँव से इकट्ठा करके किसान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एकत्रित किया जाता है फिर उस दूध को पॉइचराइज किया जाता है फिर उपभोक्ता तक उसको पहुंचाया जाता है तो ये सब मदर डेयरी के शॉर्टकट फिल्म में ये सब बच्चों को दिखाया जाता और उनको प्लांट का विजिट भी कराया जाता है जिससे कि हर बच्चा फिर सोचता है मैं भी क्यों ना मदर डेयरी से जुड़ूँ मैं ना क्यों ना करूं, तो डेयरी टेक्नोलॉजी के जो अच्छे अच्छे स्कूल हैं उनसे फिर प्लेसमेंट भी की जाती है और उनको फास्ट ट्रैक पे प्रमोशन पे भी डाला जाता है जो, जो यूनियन एम्प्लॉज हैं उनके लिए तो पाँच पाँच साल में प्रमोशन होता है लेकिन दो दो या चार चार साल के अंदर उनको फास्ट ट्रैक पर डाला जाता है क्योंकि वो सी कैटेगरी में आते हैं मैनेजमेंट कोर्स में आते हैं ये मदर डेरी सब लिए कर रहा है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया अजब सिंह जी और मैं चाहूँगा कि जाते जाते हमारे ख़ास राजस्थान और आसपास के लोग देश विदेश के लोग आपको सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप उन सभी को एक मैसेज के तौर पे या अनुभव के तौर पे जो ब्रह्मा कुमारी से आपको मिला है आ, कुछ ऐसे योग के अनुभव अगर आप थोड़ा सा सुना दें तो अच्छा है जी जी मैं तो यही कहूँगा कि शुरू से बचपन से मैंने देखा है कहीं भी आप जाओगे तो मंदिरों में जाना गलत कहीं नहीं है लेकिन भीड़ धक्के मिलेंगे लेकिन अगर आप ब्रह्मा से जुड़ोगे तो आपको कोई धक्का खाने की जरूरत नहीं है आपको बराबर का एक तो हक मिलेगा भाई बहन बराबर यहाँ माना जाता है उसके साथ साथ यहाँ पर ये है कि आप कर्मयोगी रहकर के भी बाबा को याद कर सकते हो यानी आप घर का ऑफिस का कार्य करते हुए अपनी बुद्धि को केवल परमात्मा शिव बाबा से लगाना है जिसका आपको कोई भी कर्म में नुकसान नहीं होगा नहीं तो कई सोचते हैं कि नहीं हमें मंदिर जा रहे हैं तो हमें घर का काम छोड़ना पड़ रहा है नहीं आप काम करते हुए बुद्धि को परमात्मा की तरफ ले जाइए जिसका ये फायदा है कि वो कर्म आपका श्रेष्ठ होता चला जाएगा यानी जहां परमात्मा है वहां वो कहते हैं ना भाई रावण नहीं है राम है, रावण नहीं है तो इसलिए वो चूक हो ही नहीं सकती तो इसलिए परमात्मा याद में आप हमेशा रहिए आपके कर्म श्रेष्ठ होते चले जाएंगे, आप दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की स्वयं भी करेंगे और समाज को भी कराएंगे और वही कारण की वजह से आपके अंदर क्रोध और जो भी ये विकार हैं वो नहीं आएंगे क्यों नहीं तो आपस में जब सोचते हैं ये कोई और है मैं कोई और है तो क्रोध आता है और तब नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा जब हम सोचेंगे एक पिता परमात्मा के हम सब बच्चे हैं और आपस में भाई भाई हैं जी, जी. ये समझ के हमको बुद्धि से योग योग कोई साधना नहीं है लेकिन बुद्धि को केवल जोड़ना है उस परमात्मा शिव से जिसके हम सब बच्चे हैं और इसी नाते हम भाई भाई हैं नहीं तो धर्म के नाते तो कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है कोई सिख है कोई ईसाई है लेकिन उस परमात्मिक नाते से हम सभी भाई भाई हैं ना कि बहन भाई बहन वो तो शरीर को हम देख रहे हैं तो भ्रकुटी के बीच चमकती हुई जो आत्मा है जब हम उसको देखते हुए उस परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा योग सहज लग जाता है इसका बहुत टेक्निकल मोटा एक उदाहरण है जब बैटरी को हम चार्जर के साथ तार से जोड़ देते हैं तो वो बैटरी वीक जो हो जाती है वो भी चार्ज होकर के दोबारा फुर ताकत देने लगती है ऐसे ही हम चौरासी जन्म लेते लेते हमारी रूपी बैटरी जो वीक हो गई है डाउन हो गई है उसके तार को बुद्ध के द्वारा उस परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा तो हमको संपूर्ण फायदा मिलेगा और हमारी ज्योति हमेशा जगती रहेगी जिससे कि हमारी बीमारियां, दुख दर्द शरीर के भी सारे खत्म हो जाएंगे जैसे कि भक्ति मार्ग में भी लोग करते हैं कि वहां मंदिर चले जाओ वहां चले जाओ तो ये सही हो जाएगा कहीं जाने की खास दरकार नहीं है बे केवल अपने को आत्मा समझ उस परमपिता पिता परमात्मा को अपना पिता समझ करके बुद्धि योग से उसको याद करना है उसी से हमारा परिवार समाज सब तरक्की करेगा उसी नाते से हम सब भाई भाई हैं चलिए अजब सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच एक बहुत ही अच्छा मैसेज आपने कोट किया और ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ने के बाद किस तरह से हम अपना जो है जीवन को बेहतर बना सकते हैं और बहुत ही सहज तरीके से हमारा योग लग सकता है ये आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा हमें चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति ते रहो बस गड़्राते रहो You're my favorite.